और ये बहुत अद्भुत गीत गाता है या बहुत अद्भुत बांसरी बजाता है आप मुझसे कहेंगे होगा ये क्या बांसरी बजाएगा इसको हमने शराब खाने में शराब पीते देखा है मैं अगर आपसे कहूं कि मेरा मित्र है वो बहुत अद्भुत बांसुरी बजाता है तो आप कहेंगे ये क्या बांसरी बजाएगा हमने इसे शराब खाने में शराब पीते देखा है ये अंधेरा देखना है अगर मैं आपसे कहूंगा मेरे मित्र हैं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 मेरे कपड़े मत उतारना मेरी चिता पर मेरे पूरे शरीर को चढ़ा देना कपड़ों सहित मुझे नहलाना मत उसने कहा था आदेश था वो मर गया उसे कपड़े से चिता चिताप जला दिया वो जब कपड़े से चिता पर रखा गया लोग उदास खड़े थे लेकिन देख के हरान हुए उसके कपड़ों में उसने फुलझड़ी और फटाके छिपा रखे थे वो चिता पे चढ़े और फुलझड़े और फटाखे छूटने शुरू हो गए और चिता उस बन गई और लोग हंसने लगे उन्होंने कहा जिसने जिंदगी में हंसाया वो मौत में भी हमको हंसा के गया है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 और जिसने कृतज्ञता अनुभव की होगी अद्भुत बात यह अद्भुत घटना घट रही है और हमारे बिल्कुल बिना जाने और हम इसमें बिल्कुल भागीदार भी नहीं है अपने शरीर के प्रति सबसे पहले कृतज्ञ हो जाएं जो अपने कृतज्ञ हो सकता है और सबसे पहले अपने शरीर के प्रति प्रेम से भर जाए क्योंकि जो अपने शरीर के प्रति प्रेम से भरा हुआ है वही केवल दूसरों के शरीरों के प्रति, प्रति प्रेम से भर जाता है वे लोग अधार्मिक है जो आपको अपने शरीर के खिलाफ बातें सिखाते हों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 वैज्ञानिक कहते हैं चार हजार वर्षो में सूरज बुझ जाएगा वो काफी रोशनी दे चुका है वो खाली होता जाएगा और एक दिन आएगा तो जब जा बुझ जाएगा अभी हम रोज इसी ख्याल में हैं कि रोज सूरज उगेगा एक दिन वक्त आएगा कि लोग सांझ को इस ख्याल से सोएंगे कि कल सुबह सूरज उगेगा और वो नहीं उगेगा और फिर क्या होगा सूरज नहीं बुझेगा सारा प्राण बुझ जाएगा क्योंकि प्राण उससे उपलब्ध है क्योंकि सारी उष्मा और सारा उत्ताप उससे उपलब्ध है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 जब शुद्धि और शून्यता का मिलन होता है तो समाधि उत्पन्न हो जाती है और समाधि परमात्मा का द्वार है उसकी हम बात करेंगे अब हम सुबह के ध्यान के लिए बैठे हैं